देवी भागवत पांचवा स्कलोमा और विरलाक्ष का वर् व्यास जी कहते हैं देवी के उपरियुक्त वचन सुनकर असिलोमा ने भगवती के सामने ही महान सूरवीर विरालक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा असलोमा बोला विडालक्ष अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है ना? ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए क्ष ने कहा युद्ध में मर मिटना निश्चित है इस समस्त रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं ऐसा ही दैव का विधान है किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है वे सदा निर्भाम निराभिमानी होते हैं निरंतर उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है सूत के संकेत पर नाचने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं भला अजिष्ठाता महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से यह अप्रिय वचन कैसे निकल सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सब लोग यहाँ से पादाल की राह पकड़े प्रिय वचन बोलना चाहिए किंतु वह असत्य न हो हितकारक प्रिय वचन बोलना सर्वोत्तम है यदि सत्य होने पर भी अप्रिय हो, तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान ले ले। राजा को धोखे में न डाले सच्ची बात यह है कि आदर पूर्वक हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए वहां चलना ही अचित है, है। वहां जाने पर राजा महेशुर की क्रोधाग्नि भड़क उठेगी यह सोच समझकर युद्ध करना ही उचित जान पड़ता है प्राणों का जाना और रहना तो है ही मृत्यु को के के समान मानकर संदेहा कार्य में जुट जाना ही उचित है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार विचार करके असिलोमा और विटालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डर गए उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे वे कवच पहने हुए थे रथ की सवारी थी पहले विडालक्ष ने देवी के ऊपर सात बाण चलाए, वेदता अचलोमा दूर दर्शक के रूप में खड़ा रहा भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के वे बाण काट डाले साथ ही अपने तीन तीखे तीरों से उस पर चोट की बाढ़ के असह्य व्यथा के कारण विडालक्ष युद्ध भूमि आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी उसके प्राण उड़ गए, देवी के के हाथ से छूटे हुए प्रभाव से विडालाक्ष सदा के लिए सम्रांगण में सो गया यह देखकर असलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ अपरिमित वचन कहने लगा देवी दानो बड़े दुराचारी हैं। मैं जानता हूं। अब उनकी मृत्यु सिर पर आ गई है फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य है महिषासुर महान मूर्ख है प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ जान ही नहीं पाता उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं कहने चाहिए मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ फिर चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ मेरी समझ प्रारब्ध ही बलवान है पुरुषार्थ को धिक्कार है इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता तभी तो तुम्हारे बाढ़ लगते ही दानों जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं